ॐ भूर्भुवः भूर्भुव स्व भर्गो देवस्य धीमहि धीमे यो न प्रचोदया तं सोमसी सत्ति स्वराजोतवृत्रहा भद्रोसी क्रु सोम विश्व राजन घातत नखा न ऋष्ये सखा सखा ओम शाति शांति शाति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज मान्य मुनिजी मातृशक्तिपाचार्य जी, जी धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारी गण वेद का ऋषियों का अन्य शास्त्रों का ऐसा उपदेश हमें मिल रहा है दिया जा रहा है ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से हमारी पवित्रता की तरफ संकेत है बार बार परमेश्वर के द्वारा ऋषियों के द्वारा विद्वानों के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है मुख्यतः वहां कहीं न कहीं अंतकरण की पवित्रता की तरफ अधिक बल दिया गया है जब हमारे अंतकरण की पवित्रता हो जाती है पवित्रता हो जाती है तो व्यक्ति एक विशेष मार्ग की तरफ प्रवृत्त होने लगता है जब तक अंतकरण की पवित्रता नहीं है तब तक हम इस संसार में भटकते हैं विषयों के प्रति आकर्षण बना रहता है और जब पवित्र होने लगता है पवित्र होने लगता है तो संसार के कंकड़ संसार के कांटे दिखने लगते हैं। एक विचार पड़ा था विचार ये था कि जब सड़क के ऊपर बहुत सारे कंकड़ हो सड़क के ऊपर कंकड़ हैं और पैर में चुभन हो रही है तो जूता डाल लेते हैं जूता डाल लेते हैं तो सड़क के कंकड़ हमें कष्ट देना बंद कर देते हैं अब हमने सड़क के कंकड़ों से बचने के लिए तो जूता डाल लिया है लेकिन यदि जूते के अंदर ही कंकड़ हो तो उसका क्या कर सकते हैं उसके लिए भी ऋषियों ने अलग उपाय लिखे हैं बाहर के कंकड़ जब छेदते हैं तो कष्ट होता है लेकिन उसके लिए एक मोटा सा उपाय हमारे पास है लेकिन जब जूते के अंदर कंकड़ होता है उसका अलग उपाय होता है या तो उसको निकाल करके फेंक देवे जूता निकाले और उसको निकाल करके फेंक देते हैं तो कुछ शांति मिलती है और यदि उस कंकड़ को अंदर ही रखे रहते हैं तो कहीं न कहीं चुभन कहीं न कहीं कष्ट होता रहेगा हमारे भी अंदर बहुत सारे कंकड़ हैं और जब इन अंदर के कंकड़ों को हम निकाल करके फेंक नहीं लेते तो पवित्रता नहीं आने वाली बहुत बार मैंने बोला है फिर दोहराता हूं उसी प्रवचन को वेद में कहा पुनंतु माँ देव जना पुनु मनवो धिया पुनंतु भूतानि भूतानी पुनातु पव पुना पवित्रता की प्रार्थना की गई है और कुछ विशेष चीजों से विशेष व्यक्तियों से प्रार्थना की गई है पुनंतु माँ देव जना देव लोग मुझे पवित्र करे पुनंतु मनवो मनस्वी लोग मुझे पवित्र करें पुनंतु सर्वाणी भूतानि सभी भूत मुझे पवित्र करें और अंत में जिससे प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना अंतिम प्रार्थना लगती है क्योंकि देवों में कहीं न कहीं हो सकता है कमी हो बुद्धिमान लोगों में कहीं न कहीं कुछ कमी हो भूतों में कहीं न कहीं कमी हो लेकिन अंतिम जो प्रार्थना की पाओ मान हे पवित्र परमेश्वर तो मुझे पवित्र कर दे अर्थात तो उस परमेश्वर के अंदर कहीं से अपवित्रता नहीं दिख रही अपवित्रता नहीं दिख रही तो अंतिम प्रार्थना उसी से जाकर के कर बैठा भक्त कहां कहां हमारे अंदर अपवित्रता हो सकती है होती है इस देश में बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं एक राजा हुए जिस राजा का नाम ऋषि दयानंद जी आदर पूर्वक लेते हैं और हम आर समाज वाले प्राय करके उसकी धज्जिया उड़ाया करते हैं उस महापुरुष का नाम कभी भी कृष्ण ने निंदा पूर्वक नहीं लिया उस राजा का नाम कभी महर्षि व्यास ने निंदा पूर्वक नहीं लिया और जब ऋषि दयानंद जी भी याद करते हैं उस राजा का तो महाराजा धीराज संबोधित करके लिखते हैं बोलते हैं महाराजा युधिष्ठिर थे जीवन में निश्चित रूप से उनसे गलती हुई उन्होंने जुआ खेला था इतनी गलती होने के कारण आज तक वो हमारी निंदा का पात्र बना हुआ है जब जब हम किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का आकलन करते हैं तो एकांगी होकर के आकलन करने लगते हैं एकांगी होकर के जब जब आकलन करेंगे तो हमारा गलत आकलन ही आएगा और जब व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को देख करके हम आकलन करेंगे तो शायद ठीक ठीक निर्णय आ जाए ठीक ठीक आकलन हो हम युद्ध के अन्य गुणों को न देख करके एक दोस्त को पकड़ बैठते हैं कि वो जुआरी था उसने जुआ खेला था इतना लेकर के उसको गालियां दी जाती हैं आज तक लेकिन ऋषि दयानंद जी ने कभी भी उनको अनादर पूर्वक नहीं लिखा है कृष्ण पूरी महाभारत पढ़ जाइए उसमें कृष्ण ने भी बहुत आदर पूर्वक संबोधित किया है महर्षि व्यास भी उसका आदर करते थे इतने निंदनीय नहीं थे जितना हमने बना रखा है उसकी बात जब ऋषि दयानंद जी ग्यारहवीं समोल्लास में लिखते है ऋषि लिखते है कि महाराजा धीराज युधिष्ठ ने इस आर्यवर्त देश में लगभग छत्तीस वर्ष से कुछ महीने और कुछ दिन राज्य किया था छत्तीस वर्ष कुछ महीने कुछ दिन राज्य करने के बाद युद्धेश्वर के मन में वैरागी की तरंग जगी थी पहले से ही बहुत कुछ पवित्र अंतकरण था और इतने दिन राज्य करने के बाद वैराग्य आया तो चारों भाइयों को और द्रौपदी को बुला करके कहने लगे कि भाइयों मेरी तो ये इच्छा है कि मैं वनप्रस्थ लेकर के वन में जाऊं और वन में जाकर के मुनि रूप से अपना चिंतन मनन करूं तुम देखो तुम क्या करना चाहते हो चारों भाइयों ने सहमति दे दी कि हाँ भैया हम भी साथ में चलेंगे द्रौपदी ने भी सहमति दे दी हम भी साथ चलेंगे उस समय परीक्षित को राज्य सौंप करके चारो पांचों भाई और द्रौपदी निकल पड़े जब निकले थे तो घूमते घूमते द्वारिका की तरफ गए शायद उस समय से ही द्वारिका समुद्र में डूबने लग गई थी महाभारत लिखता है कि जब द्वारिका को उस भव्य नगर को डूबते हुए युधिष्ठिर आदि ने देखा तो वैरागी की एक और रेखा अंदर खिंच गई क्या खिंच गई कि सब कुछ अनित्य है जो इतना भव्य नगर बनाया था वो नगर भी समुद्र में जाता जा रहा है हमारा जीवन भी शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डूबता जा रहा हो चलते चले गए चलते चले गए आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते बढ़ते हिमालय की तरफ पहुंचे और हिमालय की तरफ पहुंचे तो सबसे पहले चढ़ाई हो रही थी सहदेव गिर गए जब सहदेव गिरे सहदेव ढह गए तो भीम देखते चल रहे थे जब सहदेव गिरे तो भीम ने युधिष्ठ से एक प्रश्न पूछा कि भैया युधिष्ठ ठहरो तो सही अरे पीछे मुड़ करके देखो तो सही मैं रुक गया इसलिए रुक गया उधर कुछ चल रहा है मन का मेरी तरफ आ जाए तभी बोलूं बोलना शुरू करूं आप लोगों की दृष्टि उधर चली गई थी सहदेव जब गिरे तो भीम ने पूछ ही लिया कि भैया युधेश्वर मुड़ करके देखो जो हमारा सबसे प्रिय भाई था वो गिर पड़ा है लेकिन युधीष् मुड़ करके देख नहीं रहे आगे बढ़ते जा रहे हैं पता लगा के जिस व्यक्ति ने मोक्ष की पगदंडी को अपना लिया है वो फिर पीछे मुड़ करके देखता नहीं है आगे बढ़ता चला जाता है जो वैराग्यवान हो गया है जिसको सिद्धांत की जानकारी हो गई जिसको ठीक ठीक निर्णय लेना आ गया निर्णय लेने के बाद आगे बढ़ता चला जाता है हम जैसे तुच्छ व्यक्ति निर्णय पे बदलते रहते हैं क्यों क्योंकि अभी ठीक ठीक विवेक और ज्ञान नहीं हुआ है युधिष्ठ बढ़ते जा रहे थे तो भीम ने आग्रहपूर्वक रोका रोक करके कहा कि भैया तनिक ठहरो तो सही तनिक ठहरो देखो हमारा सबसे प्रिय भाई गिरा पड़ा है युधिष ठिठक गए रुक गए और रुक करके मन में विचार किया कि ये तो सब एक एक गिरेंगे और ये भीम रुकने वाला नहीं है मेरे से पूछता ही रहेगा पूछता रहेगा तो कहने लगे कि बोलो भीम क्या पूछना सुनना चाहते हो कहने लगे कि देखो भैया हमारा सबसे प्रिय भाई सहदेव गिर गया है और इस सहरे के अंदर मुझे कोई अपवित्रता नहीं लगती ये हम चारों भाइयों की सेवा विशेष करता था हमारी परिचर्या करता था और आपके प्रति कितनी श्रद्धा रखता था और हमसे सब सब सबसे पहले ढह गया गिर गया इससे पहले द्रौपदी गिरी थी द्रौपदी गिरी थी मेरे से छुटा द्रौपदी गिरी तो द्रौपदी के विषय में भीम ने पूछा भीम ने पूछा तो युधिष्ठ ने कहा था कि भाई भीम जो तुम इस द्रौपदी को पवित्र मानते हो निश्चित रूप से तुम्हारी दृष्टि में पवित्र है और जो भी व्यक्ति देखेगा वो पवित्र ही मानेगा देखेगा लेकिन भीम इसके अंदर एक दोष था एक त्रुटि थी त्रुटि क्या थी संसार के अंदर द्रौपदी को पांच पतियों वाली घोषित कर रखा है पांच पति वाली द्रौपदी यहां सीधा का सीधा महाभारत कार युधिष्ठ के मुंह से कहलवा रहा है कि एक पति वाली द्रौपदी थी पांच पति वाली नहीं थी उस समय वैदिक संस्कृति थी वैदिक संस्कृति होने के नाते कोई भी स्त्री दो पति नहीं रख सकती थी पांच पांच पतियों की तो बात दूर है और इतना लंबा इतिहास आज तक का देख लीजिए आज भी दो पत्नियां तो मिल जाती हैं तीन पत्नियां मिल जाती हैं मुसलमानों में और कई कई होंगी लेकिन न हिन्दू समाज में न अन्यत्र कई कई पति नहीं देखे गए यहां युधिष् कह रहे हैं कि भीम इसके अंदर एक दोस्त था एक अपवित्रता आई थी कौन सी कह रहे हैं कि इसका विवाह तो मेरे साथ हुआ था विवाह मेरे साथ हुआ ये मन से अर्जुन को चाहा करती थी महाभारत का संकेत करना चाहते हैं उपदेश दे रहे हैं कि भैया विवाह होने के बाद चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो पुरुष अन्यत्र किसी स्त्री को न चाहे और स्त्री किसी पुरुष को अन्यत्र न चाहे यदि ये कामना बनी रहती है अंदर से अपवित्रता आती है और अपवित्र व्यक्ति गिरता है ढहता है आगे अपवित्र व्यक्ति गति प्रगति नहीं कर पाता आगे बढ़े तो सहदेव गिरे हुए थे सहदेव गिरे तो इनके विषय में जब भीम ने पूछा था भीम ने पूछा था तो इधर कहने लगे कि भीम तुम रुकोगे नहीं और पूछते चले जाओगे सुनो इस सहदेव के अंदर क्या दोष था कह रहे कि सहदेव अपने आप को बुद्धिमान बहुत माना करता था बुद्धिमान बहुत माना करता था एक स्वघोषित विद्वान और एक दूसरों से मान्यता प्राप्त विद्वान एक व्यक्ति तो ये कहता हो मैं प्राय करके बोल दिया करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप स्वयं ही अपने आप को विद्वान घोषित कर देते हैं कि मैं हूं कल दुर्भास आया शिविर चल रहा है कोटपुतली में शिविर चल रहा है तो आत्मा के विषय में बात आई आत्मा के विषय में उन्होंने चर्चा की उन्होंने आत्मा को साकार रूप में रखा कि आत्मा साकार होता है हमारे एक श्रद्धालु परिचित हैं रामकुमार जी आते जाते वहां मिल लेते हैं उनसे उन्होंने कहा कि आपने कैसे कह दिया साकार बोले अभी नहीं सत्र में ही अपने तर्क वितर्क करेंगे वही सिद्ध करूंगा सिद्ध करूंगा नहीं तो उनके पास परिभाषा है कि साकार की परिभाषा क्या होगी और निराकार की परिभाषा क्या होगी मेरे पास पीछे पत्र भी आया था उन्होंने भी कहा कि आपने आत्मा को निराकार लिखा है कुछ लोग साकार कहते हैं और कहने लगे कि कोई आर्श प्रमाण आप दे सकते हैं मैंने निवेदन पूर्वक उन सज्जन को लिखा था अभिवानी से है निवेदन पूर्वक लिखा कि जैसे आप मेरे से निराकार के आर्स प्रमाण मांगते हैं क्या कभी आपने ये मांगा कि वो जो साकार मानते हैं उनसे मांगा आर्स प्रमाण कोई उनके पास है ही नहीं सोनीपत में एक उन्होंने सम्मेलन किया नाम रखा था उपासना सम्मेलन कई सारे लोगों ने ये कहा कि जी उनसे अच्छी बातें तो हम बोल देते और इतना बढ़ा चढ़ा के कर रखा था दिखावा इतना था उस सम्मेलन में मुख्य रूप से वो जो स्वघोषित विद्वान हैं वो ऐसा दिखा रहे थे कि आत्मा के विषय में नई जानकारी प्राप्त हुई है इल्हाम आया है तो इन्ही के अंदर आयत उतरी है इन्हीं के अंदर आयत उतरी है और वो आयत ये है कि आत्मा साकार है इसके लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा किए थे इसी पे जोर था कि आत्मा साकार है और ये मेरी ही खोज है मैं ही जान पाया हूँ आज तक कोई विद्वान जान ही नहीं पाया स्वघोषित विद्वान अर्थात कह रहे हैं कि सहदेव अपने आप को बुद्धिमान बहुत मानता था और वर्तमान में भी ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे हमारे आर्य समाज में और इतर भी मिल जाएंगे कि परमात्मा बुद्धि बांट रहा था बुद्धि बांट रहा था तो डेढ़ बुद्धि मुझे दे दी और आधी बुद्धि पूरे संसार में बांट डाली डेढ़ बुद्धि का स्वामी मुझे बनाया और आधी बुद्धि का स्वामी पूरे संसार को बनाया कह रहे कि सहदेव अपने आप को बुद्धिमान बहुत मानता था और इसके अंदर अभिमान आया और जब अभिमान व्यक्ति के अंदर आता है तो निश्चित रूप से अंदर अंदर व्यक्ति मलिन होना शुरू हो जाता है अंदर अंदर खोखला होना शुरू हो जाता है भले ही बाहर से कितना आवरण चढ़ा ले वे वे। आगे बढ़ गए भागते जा रहे हैं आगे बढ़े तो अब की बार नकुल गिर गए दोनों को छोड़ दिया पीछे मुड़ कर नहीं देख रहे द्रौपदी गिरी रह गई सहदेव गिरे रह गए आगे बढ़े तो नकुल गिरे नकुल गिरे तो फिर भीम चिल्ला उठे के भैया युधिष्ठ आप देखो अरे एक और प्रिय भाई जा गिरा इसका तो कारण बताओ मुझे इनके अंदर भी कोई मलिनता नहीं दिख रही और ये व्यक्ति तो बड़ा पवित्र आहा हमारा कितना ध्यान रखता था जिस समय जंगल में रहते थे अथवा हम अज्ञातवास में थे उस समय भी इस व्यक्ति ने हमारा ध्यान रखा है ये जागिरे ये ढह गए युद्धेश्वर कहने लगे कि भीम इनकी भी सुन लो इनकी क्या सुन ले कह रहे हैं कि ये नकुल अपने आप को सुंदर बहुत मानता था सबसे सुंदर ऐसा लगता है कि ये नकुल ही था और शायद उस समय प्रतियोगिताएं होती हूं जैसे आजकल प्रतियोगिता है पीछे एक समाचार आया था लगभग 40 युवतियां एक्सीडेंट में मर गई युवतियां कौन थी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रही थी किसी बस या गाड़ी से लगभग 40 एक्सीडेंट हुआ और सारी की सारी मर गई वर्तमान में प्रतियोगिताएं होती हैं, विश्व व्यापार है इस व्यापार को बढ़ाने के लिए पीछे हमारे भारत की ही सुंदरियां आगे करते थे विदेश के लोग और उस सुंदरी को देख करके फेरन लवली बेचना है हमाम बेचना है कुछ और बेचना है तो उसको दिखा दिया कि ये इसका प्रयोग करती है इसलिए इसके अंदर सौंदर्य आया हुआ है और देश की मूर्ख जनता खरीदने लग जाती है मिस यूनिवर्स बनती हैं मिस एशिया बनती हैं मिस इंडिया बनती हैं मिस राजस्थान भी बनती होगी धीरे धीरे मिस अजमेर भी हो सकता है और धीरे धीरे मिस ये कौन सा एरिया है देख लीजिए कौन सा गंज है कितना स्तर आगे बढ़ता जा रहा है जा रहा है जा रहा है शायद उस समय नकुल मिस्टर यूनिवर्स रहा हो जैसे आजकल मिस यूनिवर्स है उस समय मिस्टर यूनिवर्स रहा हो सुंदर बात रहा हो तो वो युदिष कह रहे हैं कि सुंदरता का बड़ा अभिमान करता था और कभी भी सुंदरता चमड़े और कपड़े से नहीं हुआ करती चमड़े और कपड़े से कोई व्यक्ति कहे कि मैं सुंदर हूं बहुत अच्छा हूं नहीं हो सकता चमड़ा और कपड़ा तो ऐसे ऐसे लोगों के पास मिल जाएगा जिसका अंतकरण सांप जैसा हो आप सांप सांप को छू करके देखेंगे तो सांप का स्पर्श भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर क्या होता है सांप के बाहर से आप देखेंगे चमड़ा कितना अच्छा लगता है कितना कोमल है किसी का चमड़ा बहुत सफेद हो कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हों लेकिन अंदर अंदर कुछ और हो ऐसे व्यक्ति होता क्या है हम किसी सुंदर व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो प्राय करके हमारे अंदर ऐसा अनुभव भी बन जाता है कि जैसे ये बाहर से सुंदर है इतना ही सुंदर अंदर से भी होगा और यदि पता लग जाए कि बाहर से तो सुंदर है लेकिन अंदर से जहर है देशद्रोही जैसा व्यक्ति है उसके प्रति आकर्षण नहीं बनेगा भले ही बाहर से सौंदर्य क्यों न हो इसलिए कहा कि कपड़े और चमड़े से कोई सुंदर नहीं हुआ करता जिसका आचरण सुंदर है जिसका व्यवहार सुंदर है जिसकी क्रियाएं सुंदर है जिसका उठना बैठना लेना देना सुंदर है वो व्यक्ति सुंदर हो सकता है कपड़े और चमड़े वाला सुंदर कैसे हो जाए इसलिए कहने लगे कि ये नकुल अपने आप को सुंदर बहुत मानता था और सुंदरता का अभिमान इसके अंदर था वो मलिता आई और वो मलीनता इसको ले बैठी गिरा दिया इसको आगे बढ़ते चले गए अब आगे बढ़े तो अब की बार क्रम था अर्जुन का और जैसे ही अर्जुन गिरे अर्जुन गिरे तो भीम चिल्ला उठे हाय निकली है भीम के अंदर से और चिल्ला करके कहने लगे कि भैया युधिष्ठिर अब की बार तो कमाल हो गया कौन सा कमाल हो गया अब तो दुनिया का सबसे बड़ा धन धर व्यक्ति जिसकी धनुष की टंकार से पूरी दुनिया कांपती थी धनुष की टंकार से गीले हो जाते थे वस्त्र आज वही व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है भैया युधिष् मेरे से रहा नहीं जा रहा मेरा हृदय बाहर आ रहा है कलेजा मुंह को आ रहा है ये भी मुझे कोई अपवित्रता नहीं दिखती आप पीछे कारण गिनाते चले गए कारण गिनाते चले गए लेकिन भैया युधिष्ठिर मैं नहीं मानने वाला कि इनके पास कोई कारण है आपकी अपवित्रता देखने के लिए कहने लगे कि ये वही अर्जुन है जब दिव्य अस्त्रों की खोज में गए थे और खोज में गए तो वहां इंद्र की सभा में एक सुंदर स्त्री इसके सामने आती है और सुंदर स्त्री को देख करके इसकी इंद्रियों में कोई विकार नहीं आया इसके मन में विकार नहीं आया वो सुंदर व्यक्ति इसको समर्पित हो रही थी समर्पण कर रही थी लेकिन अर्जुन की इंद्रियों में विकलता कोई विकार नहीं आ रहा अपवित्रता नहीं आई और उस समय उनको माँ कह बैठता है मैं कैसे मान भैया युधिष्ठ की ये अपवित्र थे युधिष्ठ भीम के निकट आते हैं और निकट आकर के कहने लगे कि भैया भी भीम यदि ये पवित्र होता तो मेरे साथ चलता रहता लेकिन ये ढा हुआ है गिरा हुआ है पता लग रहा है अपवित्रता थी और वो मलिन था अपवित्रता कौन सी थी युधिष् कहने लगे कि भीम जब युद्ध होने वाला था युद्ध होने वाला था तो पहले दिन अर्जुन मेरे पास आया था और पास आकर के अपना गांडीव हाथ में लिया था और गांडीव हाथ में लेकर के कहा था कि भैया युधिश्वर तुम चिंता मत करो मैं गांडीव हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन में कौरव सेना का संघार कर दूंगा और विजय आपकी होगी केवल और केवल एक दिन में करूंगा इसने प्रतिज्ञा तो की थी भीम लेकिन कौन सी प्रतिज्ञा की इसने झूठी प्रतिज्ञा की 18 दिन युद्ध ये समर्थ था एक दिन में कौरव सेना का संघार कर सकता था और इसने प्रतिज्ञा भी की थी लेकिन मिथ्या प्रतिज्ञा की कहने लगे कि भैया भीम जो मिथ्या प्रतिज्ञाएं किया करता है मलिन अंत हो जाता है महाभारत कार संकेत करना चाह रहे हैं प्रतिज्ञा करें प्रतिज्ञा करी तो निभाएं भी लेकिन कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी होती हैं वो प्रतिज्ञाएं यदि हमारे जीवन के लिए घातक हो यदि हमारे राष्ट्र के लिए घातक हो तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ने में समय नहीं लगाना चाहिए पितामय भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा उन्होंने ले तो ली लेकिन वो प्रतिज्ञा राष्ट्र के लिए घातक थी यदि उस प्रतिज्ञा को वो तोड़ लेते तो बहुत अच्छा रहता हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञाएं हो जाती हम कर बैठते हैं यदि बहुत बड़ा घातक लग रहा हो उस प्रतिज्ञा के कारण बदलने में कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी होती है जिन प्रतिज्ञाओं के तोड़ने से राष्ट्र की हानि होती है और ग्रहण किए रहने से लाभ होता है उन प्रतिज्ञाओं को धारण किए रहना चाहिए कह रहे हैं कि इस अर्जुन की जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा रखने में लाभ था तोड़ने में लाभ नहीं था इसलिए मलिनता आ गई और मलिन व्यक्ति ढहा करता है गिरा करता है आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं अब की बार स्वयं भीम गिर गए पीछे सारे भाई गिरते जा रहे थे द्रौपदी गिर गई थी अब की बार स्वयं भीम गिरे जब भीम गिरे तो भीम ने लंबा सा हाथ उठा करके कहा कि भैया युधिष् पीछे देखो तो सही अरे अब की बार पीछे मुड़ करके देखो कि कौन गिरा पड़ा है कहने लगे कि भैया युधिष् अब की बार मैं स्वयं गिर गया हूं अरे लौट करके आओ और मेरा भी कारण बता करके जाओ मुझे नहीं पकड़ में आ रहा कि मैंने कोई गलती की है युधिष् उलट करके आए और भीम के सामने खड़े हैं। खड़े हैं युधिष् कहने लगे कि भैया भीम तो मुझे प्रिय बहुत था तो मुझे बहुत प्रिय था और युद्ध में तूने बड़ी सहायता की थी लेकिन भीम तेरे अंदर भी दोष था दोष कौन सा दोष था कहने लगे कि भीम तो दुगना खाया करता था भीम का दोष दोगुना खाया करता था कहने लगे कि जब हम भोजन करते थे भोजन करते थे तेरा तो भाग रहता ही रहता था लेकिन आधा आधा हमारा भी भाग तेरे पास जाया करता था पता लगा कि जो दूसरे के हिस्से को दूसरे के हक को लेता है दूसरे के हिस्से हक को लेने वाला व्यक्ति कहा पवित्र होगा जब जब सम्मान होने लगता है सम्मान होने लगता है तो आपको आश्चर्य होगा जब कोई निंदा की बात आती है तो व्यक्ति पीछे हट जाता है और सम्मान लेने की बात आती है सम्मान व्यक्ति कोई दूसरा है उसको पीछे हटा करके खुद सामने आ जाता है मलिनता आएगी या नहीं आएगी इस सम्मान का अधिकारी कोई और था और अधिकारी स्वयं बन बैठा मलिनता आएगी महाभारत संकेत करता है संकेत ये करता है कि भैया जो दूसरे के हिस्से को दबाता है दूसरे के हक को मार लेता है मलिन होगा और मलिन व्यक्ति ढहता है गिरता है पुनं तुमा देव जना इसलिए पवित्रता की कामना की है कि मुझे देव लोग पवित्र कर देवे वहा विद्वांसो वही देवाह भी कहा है और मातृ देवो भव पित्री देवो भवह आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव आदि आदि भी देव कहे हैं ये देवता लोग मुझे पवित्र कर देवे अर्थात हमसे बड़े जो हैं हमारे श्रद्धे जो हैं उनके निकट पहुंचे और निकट पहुँच करके उनसे पवित्रता की कामना कर लेवे यदि हमारे कोई दोष है कोई त्रुटि है वो विद्वान लोग जानते हैं कि क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं और क्या क्या त्रुटियां हैं वो शायद हमारी दूर कर सकते हैं इससे बढ़कर के मनस्वी लोग जो चिंतनशील लोग हैं जिन्होंने जीवन इसी में लगाया है इन्हीं दोषों के निवारण में और अंदर अंदर विचरण करते रहते हैं वे मनस्वी लोग वो मनस्वी लोग और गहराई से उन दोषों को ढूंढने जानने वाले होते हैं कैसे जैसे जंगल साफ करना है ने बड़े बड़े वृक्ष हैं और बड़े बड़े वृक्षों को काट करके डाल दिया जाता है दूर फेंक दिया जाता है वृक्ष तो कट पड़े हैं कट पड़े हैं लेकिन नीचे से झाड़ियां और दिखने लग गई फिर झाड़ियों को काटना पीटना साफ करना पड़ता है अब झाड़िया भी एक तरफ डाल दी है झाड़ियां डालने के बाद फिर और कुछ दिखने लग गया घास फूस दिख रहा है उस घास को भी हमने काट डाला है अब लगता है कि मैदान साफ हो गया है लेकिन मनस्वी लोग वहां तक भी नहीं ठहरते वो बड़े बड़े दोषों को निकाल फेंकते हैं, उसके उसके बड़े दोस निकलने के बाद और उसके नीचे दबे हुए झाड़ियां जैसी दिखती हैं वो उनके पीछे पड़ते हैं वो निकालने के बाद फिर उनको कुछ और दिखाई देता है घास फूस जैसा उसको निकाल फेंकते हैं और ये सारा निकालने के बाद मनस्वी लोग वहां भी संतुष्ट नहीं होते वहां तो जूते वाले कंकड़ वाली बात आ जाती है ये सारे के सारे बाहर सड़क के कंकड़ से रोकने के लिए जूता पहना था लेकिन अंदर तो एक कंकड़ फंसा हुआ है उसकी चुभन से तो बचना पड़ेगा और उसकी चुभन से बचने के लिए क्या करते हैं जो उन बड़े वृक्षों की जो झाड़ियों की जो घास फूस की जड़ अंदर समाई हुई है उस जड़ को उखाड़ करके मनस्वी व्यक्ति फेंक देता है और जब मनस्वी व्यक्ति उस जड़ को देखता है वो जड़ देखने वाला व्यक्ति लगभग सभी दोषों को देखता है जो हमारे जीवन में दुख देने वाले होते हैं उनके लिए कहा कि मनस्वी लोग मुझे पवित्र कर देवे ये भूत जो हैं, ये यदि हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भूत मानते हैं इनको अथवा सभी प्राणी भी भूत हैं, इनकी तरफ भी देख करके हम पवित्रता की कामना करते हैं और अंतिम पव पुनातुमा, जो सबसे पवित्र है जिसके पास मलिनता की लेस भी नहीं है पूर्ण तरह से पवित्र है उस पवित्र के लिए हमने प्रार्थना की पवित्र परमात्मा से कि हे प्रभु भूतों में दोष है हो सकता है मनस्वी लोगों में देवताओं में दोष हो सकता है लेकिन परमपिता परमात्मा तेरे पास कोई दोष नहीं है तू तो मुझे पवित्र कर दे यदि हम पवित्र हो गए निश्चित रूप से हमारी उन्नति प्रगति होगी और कहीं न कहीं मलिनता बनी रही मलिनता बनी रही तो एक एक दोष के कारण एक एक पांडव ढहते चले गए तो हम किस खेत की मूली है कि हमारे अंदर दोष हों और हम आगे बढ़ते चले जाएं असंभव है दोषी व्यक्ति नीचे गिरेगा ढहेगा इसलिए हम अपने जीवन को पवित्र बनाते चले जाए और आगे बढ़ते चले जाए इतना ही ओ शब्द